जो है प्रत्याहार हमने अष्टाध्यायी में जिन प्रत्याहारों का प्रयोग हुआ है संख्या में जो ४१ हैं उनको हमने देखा वो सूत्र आप लोगों को सब के सूत्र जो हैं कम से कम 41 सूत्र आपको याद होने चाहिए जहाँ जहाँ इनका प्रयोग हुआ है इकतालीस प्रत्याहार हैं तो 41 सूत्र तो कम से कम होने चाहिए ज़्यादा नहीं तो क्योंकि एक, एक एक एक एक प्रत्याहार के लिए एक एक सूत्र उदाहरण के रूप में रहना चाहिए वो तो एक एक प्रत्याहार कई कई सूत्रों में भी प्रयोग हुआ है पर मैं कह रहा हूँ कि कम से कम एक एक सूत्र तो होना चाहिए जैसे अच तो आज के लिए कम से कम एक सूत्र तो प्रयोग अचस्चय या भूकालोध्रस्त दीप्लुता में भी आज का प्रयोग हुआ है तो इस तरह से आज का प्रयोग जहाँ जहाँ हुआ है वे सारे यदि याद हो तब तो बहुत अच्छी बात पर कम से कम एक तो होना चाहिए इसी तरह से इचय जैसे इचे का चौं प्रत्य इस तरह से इकतालीस सूत्र तो पूरी अष्टी में हमें याद होने चाहिए किस किस कौन कौन सुना सकता है इकतालीस सूत्र अ से क्या क्या बनते हैं वो बता ना मैं ऐसे पूछता हूं चकार से कितने प्रत्याहार बनते हैं चार प्रत्याहार जैसे सूत्र बोल दो सीधे दोनों बात हो जाएंगी इस तरह से मैंने इनसे पूछा और इन्होंने ये चार सूत्र बताए इसी तरह से मैं पूछू कि यकार से कितने प्रत्यार बनते हैं ये बताएगा लोग कौन कौन से अच्छा आगे हम कह खा, अब आप सूत्र बोल दो जी ये जो है हम्म। हाँ और एक वार्तिक कार ने भी बनाया है ना जया। क्या जया, जया। वार्तिक कार ने भी बनाया तो इस तरह से सूत्र इसके हो गए रहसे कितने बनते हैं भाई रणजीत कौन कौन से या नहीं सूत्र बोला करो साथ में झलो झलो झलो झली झली झली साथण सूत्र है हाँ हाँ, सर, पुरे हो हो गए गए कोई बच गया भाई हा जी अब बताओ निर्णय से कितने बनते हैं निर्णय से हेलो ना एक पीछे कौन है फूलचंद से कितने बनते हैं हाँ। तो है। हाँ। उर्ण रप अच्छा। हाँ। है वाले से तो एक बनता है और इससे तीन बनेंगे हाँ। कौन कौन से हाँ जी हम्म ऐसे बताना है ठीक है ये श्लोक सुनाओ कौन सुनाएगा सावित्री जी आप बोलना एक अस्मान, एक अस्मान हम्म सुरेंद्र जी बताएंगे लय अक्षर है ना वो कहाँ आया है किस सूत्र में प्रत्याहार बनाने के लिए लय अक्षर कहाँ आया है हाँ राकेश जी कितने बनेंगे लय से हम्म ये कौन सा अक्षर है जिससे प्रत्याहार बनाए गए हैं भाई हाँ हम्म कितने बनते हैं हाँ? हम्म और तालाब से कितने बनते हैं ये रवि सूत्र बोलिए कौन कौन से हम्म तीन हो गए तीन और बचे ठीक है तीन तो ये हो गए तीन उसने बता दिए थे बाकी तीन भी बता दो आप तो इस तरह से ये प्रत्याहार का प्रयोग हुआ है सूत्रों में हैं मतलब इस तरह से याद रखा जा सकता है ठीक से ना आप सुना सकते हो ये एक श्लोक याद हो और आपको ये तरीका पता हो तो आप बता सकते हो कोई ज़्यादा जटिल बात नहीं है कठिन बात नहीं है मतलब ऐसे याद रख लो कि शय से कितने बनते हैं लय से कितने बनते हैं र से कितने बनते हैं कितने अक्षरों से बनते हैं मतलब मैक्सिमम आपसे पूछें आप बताओ जी कितने अक्षरों से बनते हैं कुल इकतालीस प्रत्याहार अंतिम वाले कितने अक्षर हैं कितने अक्षर हैं चौदह हैं कुल चौदह अनुबंधों से बनेंगे इकतालीस प्रत्याहार अनुबंध तो चौदह ही है ना एक असमान गैण वटा गांच ये द्वाभ्याम से पाँच दो सात त्रिभ्याणि कर्ण में द्वाभ्याम शय हाँ एक ही, ही होगा ना द्वाभ्याम एक होगा और कणमा फिर तीन हो गए नौ हो गए पाँच और नौ दो ग्यारह बारह स्लव शठभ्या चौदह अनुबंधों से इकतालीस प्रत्याहार बनाए गए ठीक है और यमंता अड्डा भी इसी में आ लिया चय भी आ लिया चौदह अनुबंध हैं जिनसे तैंतालीस बनाए गए हैं ठीक है चौदह प्रत्यार सूत्र हैं चौदह अनुबंध काम में लिए हैं वैसे आगे पीछे लिए हैं सब से सब का प्रयोग नहीं हुआ है और भी कितने बन सकते हैं भाई सारे, भाई सारे। कितने ही बना लो कितने बनालो पर मतलब अष्टादी सूत्रों में जिनके प्रयोग हुए हैं उनको हमें देखना है पाणिनी ने अपनी एक व्यवस्था रखी आदि ही पदच्छेद होगा अंत यहां पर अ और ई को गुना हो रहा है और ई गुण संधि हो रही है ए बन गया सहेता एक अंत शब्द होता है एक दूसरा शब्द अंत शब्द से प्रत्येक जोड़ करके एक और बना दिया इस ए का लोप हो गया आगे व्याकरण पढ़ोगे तो पता लगेगा कि ये लोप कैसे हो जाता है अभी मैं इतना ही कह देता हूं कि इस ऐ का लोप हो गया इस यत का जो अर्थ है वो है होने वाला अंत में होने वाला तत्र भवा एक सूत्र है उस अर्थ में यहाँ प्रत्यय हुआ है अंत में होने वाला तद्धित प्रत्यय हुआ है तो अंत शब्द का अर्थ हो गया अंत में होने वाला सूत्रार्थ क्या हुआ अन्वय करते हैं अर्थ करते समय हम पदों का अन्वय करते हैं जैसे समान विभक्ति पदों को एक जगह ले लेते हैं अंतेन इता सह ऐसा हम अन्वय करेंगे अंतिम इत संजय के साथ समानाधिकरण है इन दोनों का अंतेन का और इता का समानाधिकरण है समानाधिकरण होता है दो चीज़ें मिलकर के एक ही चीज़ को कहें तो उसको समानाधिकरण कहते हैं अंत भी वही है और इत भी वही है ये नहीं कि अंत तो कहीं दूसरी जगह देखें और इत को दूसरी जगह देखें जो अंत है वही इत है तो इन दोनों का समानाधिकरण है तो अर्थ करते समय ये होगा अंतिम इत संजय के साथ सह के साथ में हिंदी में ट्रांसलेशन करते हैं तो के साथ ऐसा अर्थ निकलता है जैसे रामेण से राम के साथ यज्ञ दत्तेन सह यज्ञ के साथ अन्तेन ईता सह इता सह का मतलब इत के साथ और वो इत संजक कैसा हो इसका विशेषण है अन्तेन अन्तेन और इता दोनों में विशेषण विशेष से भाव है समान अधिकरण होता है वहाँ विशेषण विशेष्य होता है दो पदों में समानाधिकरण जहां होता है वहां विशेषण विशेष्य भाव होता है ये कई सारी बातें मैं बोल रहा हूं, इनको आपको ना समझनी पड़ेगी जहाँ भी समानाधिकरण होता है वहां विशेषण विशेष्य भाव होगा एक विशेषण होगा दूसरा विशेष्य होगा इता विशेष्य अंते विशेषण है कैसा इत संजक ऐसा यदि पूछेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा अंत में होने वाला कैसा घोड़ा काला तो काला विशेषण है घोड़ा विशेष्य कैसा प्रश्न करके देखते हैं ना तो उसका जो उत्तर आता है वो विशेषण होता है इत संजक के साथ कैसे इित संजक के साथ अंतित संजक के साथ अति अंतित संजक के साथ मिलकर आदि अक्षर आदि वर्ण अक्षर और वर्ण एक ही बात है आदि वर्ण जब यूँ कहेंगे अंतिम के साथ आदि तो बीच में कुछ आएंगे ना अंतिम संजक के साथ मिलकर आदि वर्ण किनका ग्रहण कराता है मध्य में जो आने वाले हैं उनका और आदि वर्ण अपने स्वरूप का भी स्वम की भी अनुवृत्ति है इस सूत्र में स्वम रूपम शब्द से सूत्र से स्वम की भी अनुवृत्ति है तो अंतिमित संजय के साथ मिलकर आदि वर्ण मध्यवर्ती वर्णों का ग्रहण कराता है और अपने स्वरूप का भी जैसे अयुण है ये अंतित संजय कौन सा है कुलचंद निर्णय जो है अंतिमित संजय है ना इसके इसके साथ इसके साथ हमने इसको मिलाया को अंतिमित संजय के साथ ए को मिलाया तो बीच में ई और ऊ आ रहे हैं ना ई का ग्रहण कराता है कौन कराता है ये अंतिमित इत के साथ मिलकर ए जो है ई का ग्रहण कराता है तथा ऐ अपने स्वरूप का भी ग्रहण कराता है दो वाक्य हो गए ना आदि वर्ण अंतिम संजक के साथ अंत अंत में होने वाला अंत में होने वाला जो इतक वर्ण है उसके साथ आदि वर्ण मध्यवर्ती वर्णों का ग्रहण कराता है तथा अपने स्वरूप का भी ग्रहण कराता है जैसे मान लीजिए एक सूत्र हमने बोला रिल तो यह अंतिमित संजक कै को पकड़ा हमने अंतिमित संजय कै के साथ आदि वर्ण और आदि हमने इस ई को माना आदि का मतलब ये नहीं कि सूत्र के आदि में जो अक्षर पड़ा है उसी को आदि कहेंगे जहाँ से हम शुरू करेंगे वो आदि हो जाएगा ठीक है इस बात को पकड़ना है जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं वो आदि मान लिया जाएगा जैसे ई से हम देखना चाह रहे हैं ई से शुरुआत करना चाह रहे हैं तो ई आदि हो जाएगा तो अंतिमित संजय कह है और आदि वर्ण ई मान लिया गया तो ई जो है अंतिमित इत संजय के, के साथ मिलकर मध्यवर्ती वर्णों का ग्रहण कराता है मध्य में कौन कौन से आए उ री और ली ये तो हलंतम से इसका लोप हो जाता है इत संज्ञा हो जाती है और तत्स्य लोपा से लोप हो जाता है इसलिए ये तो नहीं आएगा जब हम कहेंगे ना इक इक बोलेंगे तो ई रिल रि आएंगे ये भी छूट जाएगा और ये भी छूट जाएगा ये तो वैसे ही छूट जाएगा अंतिमित संजक के साथ आदि ग्रहण कराता है अंतिमित संजक के साथ मिलकर आदि मध्यवर्ती वर्णों का ग्रहण कराता है तो मध्य में तो नय भी आया था तो नय का ग्रहण क्यों नहीं हो रहा ये प्रश्न बनता है एक क्यों नहीं होता हल से इत संजय हो जाती है तस्लोपा से लोप हो जाता है इसलिए ग्रहण नहीं होता हैं? और ये भी कह सकते हैं आचार्य की ये शैली है कि अचू को अच में पढ़ते हैं हलू को हल में पढ़ते हैं अयुण रिल रिक एंग अयोच ये अच हैं और हयावरट सूत्र से लेकर के आगे हल पड़े हैं तो हलूँ को तो हल में पड़ा है और अँचू को अचमें पढ़ाए तो अँचू के बीच में हल नहीं आएंगे अलग दो जातियाँ बन गई ना हल जाति और अच जाति अच के विषय में ये उत्तर दिया है कि आज के ग्रहण में ये जो ऋण क अनुबंध गए हैं इनका ग्रहण क्यों नहीं होता प्रत्याहार अनुबंधा नाम कथम अज ग्रहण सुन जैसे हम आज बोलते हैं ना आज तो अयुण एम अउ तो ये बोलते हैं आज बनाया ना तो ये बीच में ये जो अनुबंध हैं इनका ग्रहण क्यों नहीं होता आज प्रत्याहार में इनका ग्रहण क्यों नहीं होता प्रत्याहारे अनुबंधाना हम कथम अच ग्रहण सुना है के ग्रहण में इनका ग्रहण क्यों नहीं होता अच प्रत्याहार को पकड़ने में फिर इनको नहीं लेते तो कहते हैं आचारा ये आचार्य का व्यवहार है कि अचों को अच में पढ़ते हैं इसलिए इनका ग्रहण नहीं होता है अप्रधानत्वा तो प्रधान रूप से अच पढ़ें और प्रधान रूप से हल पढ़े इसलिए इनका ग्रहण नहीं होता और लोपस् बलवत्तरा और इनका लोप भी बलवान है माने हलअत में संजय हो जाती है तत्काल तो लोप हो जाता है इसलिए इनका ग्रहण नहीं होता तीन हेतु दिए हैं एक तो आचार्य का आचार आचार कहते हैं व्यवहार आचार्य की शैली और दूसरा ये तो शैली होगी आचाराध अप्रधान और दूसरे दूसरा उत्तर है कि अच्छों के बीच में अप्रधान रूप से पड़े हैं निर्णय आदि और लोपस्य बलवत्तरा और इनका लोप भी बलवान है जैसे ही हम इनको ग्रहण करना चाहते हैं तो मतलब हल अंतिमित हो करके के तस्से लोपा से लोप हो जाता है ये सूत्र आपको समझ में आ गया होगा आदिर सहयता कि आदि अक्षर हैं आदि अक्षर अंतिम इत के साथ मिलकर मध्यवर्ती वर्णों का ग्रहण कराता है मध्यवर्ती वर्णों का ग्रहण कराता है और आदि वर्ण अपने स्वरूप का भी कोई भी सूत्र हम पढ़ेंगे तो उसके पदच्छेद पदच्छेद विभक्ति विभक्ति वचन समास, अर्थ अनुवृत्ति तो अर्थ में ही आ जाएगी अर्थ जब करेंगे ना तो अर्थ का ही हिस्सा है अनुवृत्ति तो अलग से भी कह सक कह करके देख सकते हो फिर ऐसे लिखो अनुवृत्ति अनुवृत्ति और अर्थ उदाहरण सिद्धि हैं सात चीज होगी ऐसे तो ठीक है पदच्छेद विभक्ति वचन समास अनुवृत्ति अर्थ उदाहरण सिद्धि ये सारे चीज़ें हम हरेक सूत्र के बारे में देखेंगे कहीं समास मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा अनुवृत्ति भी कहीं नहीं भी मिलेगी ठीक है जरूरी नहीं सब जगह अनुवृत्ति हो ज़्यादातर होती है पर कहीं नहीं भी मिलेगी और अर्थ उदाहरण सिद्धि तो सब जगह मिलेंगी गुरुजी जी सूत्र में के हाल के हाथ से बनते हैं, फिर अंतिम का है। बता कभी। तो अब आगे जो सूत्रों के सात संज्ञा च परिभाषा चय याद है? चे, चे, विधिर नियम एवं चय सूत्र तिदेश एक एकषेध जो है ना निषेध सूत्र भी होते हैं उसको कहाँ गिनोगे इन छः में भी दिखे भी दिखे। हाँ निषेध भी विधि का एक भाग होता है संज्ञा परिभाषा विधि नियम तो हर एक सूत्र के बारे में ये खोज करनी पड़ती है सबसे पहले कि ये कौन सा प्रकार का सूत्र है हर एक सूत्र के बारे में खोज करनी पड़ती है कि विधि सूत्र है या नियम सूत्र है या संज्ञा सूत्र है या परिभाषा अतिदेश क्या है इसकी खोज करनी पड़ती है जैसे हम पूछें कि कौन को से प्रकार का सूत्र है हाँ के स्थान में यण आदेश कर रहा है ना यण का विधान कर रहा है पहले पाद में कितने प्रकार के सूत्र हैं पहले पाद में श्रद्धा जी चार प्रकार के सूत्र हैं पहले पाद में सबसे ज्यादा कितने प्रकार वाले हैं पहले पाद में संज्ञाएं सबसे ज्यादा हैं, सब हैं। है? और दूसरे नंबर पर और आतिदेश? आतिदेश को आतिदेश भी भी है कि <स्थिके> तो तो और निषेद न झलो न धातुलो पार धातु के कंगति से दीदी सब निषेदित है न झलो न धातुलो पार धातु के कंगति से दीदी सब निषेदित है न बहरी हो वैसे जो सही कह रहे हैं सविता जी की जो है ना नाथ झलो जो सूत्र है ये निषेध सूत्र संज्ञा का ही एक विशेष विषय विशे में निषेध करता है संज्ञा का ही एक हिस्सा है बाकी अलग तो कर दिया क्यों तो तो विधि का भाग विधि का भाग बनाएंगे ना विधि का निषेध बना विधि का हिस्सा बनाएंगे जैसे हमने कहा कि निषेध कहाँ आएगा आपने कहा विधि में आएगा तो फिर विधि में तो नहीं आया विधि का विधि का जहा भाग देखोगे तो फिर वो छठे सातवें आठवें अध्याय में, में जहाँ पर कहे हैं ना वहाँ मिलेंगे संज्ञा सूत्र या इधर भी मिल सकते हैं चौथे तीसरे तीसरे चौथे पांचवें अध्याय में भी विधि सूत्र हैं तो वहाँ भी मिल सकते हैं कुछ संज्ञाओं का निषेध करते हैं और कुछ आ, और यूँ तो जो कंगतिजय जो सूत्र है इसको आप निषेध कह रहे हो इसको परिभाषा भी कहा है कंगतिजय जो सूत्र है ना इसको परिभाषा भी कहा है कि कितकित प्रत्येकों निमित्त मानकर इक्के स्थान में गुणवृद्धि नहीं होते इक्के स्थान में गुणवृि होते हैं और किंगत निमित्त तक इक्के स्थान में नहीं होते एक प्रकार से ये परिभाषा भी कहा है तो निषेध कई बार संज्ञाओं का हिस्सा बनेगा कई परिभाषाओं का कई बार विधि का निष्ठ हिस्सा बनेगा निषेध है अब मैं जो है वृद्धि सूत्र के ऊपर आता हूं वृद्धि ये पदच्छेद मैंने कहा कि पदच्छेद करेंगे विभक्ति वचन बनाएंगे एक एक एक-एक। ये प्रथम विभक्ति वचन ये भी प्रथम विभिन्ति एक वचन फिर समास देखेंगे तो समास में जो है आत को चय स्तोचुना चु संधि कार्य हो रहा है आती आदेश ये द्वंद समास है समाहर द्वंद है ये द्वंद के दो भेद होते हैं एक समाह द्वंद और एक इतरे तर योग द्वंद्व तो ये समाह द्वंद्व है क्या पहचान है समाहर द्वंद और इतरेतर योग द्वंद की इतरेतर योग में द्वियोजन बहुजन होता है और लिंग की व्यवस्था जो होती है ध्यान देना इतरेतर योग में लिंग जो व्यवस्था है वो उत्तर पद के अनुसार होती है परवल लिंगम द्वंद तत्पुरुष और तत्पुरुष में पर वाले शब्द के अनुसार लिंग होता है ये जो भी मैं बोलता हूँ उसको पकड़ लिया करो जैसे ये सूत्र भी पढ़ लिया आपने एक प्रकार से परवल लिंगम द्वंद्व तत्पुरुष पढ़ तो रहे हो वृद्धिरादेज पर परवल लिंगम भी पढ़ा दिया है साथ में कि परवल पर वाले शब्द के अनुसार लिंग होता है द्वंद्व और तत्पुरुष का जो भी मेरे मुख से बोल दिया तो वो सूत्र पढ़ लिया यूँ समझ लो ऐसा नहीं कि जब वो आएगा तभी उसकी बारी आएगी तभी वो पढ़ा गया और आदेश में आचे आदेश समार दंद है सर्वोद्वंदो विभाषा एकवद भवती जिसको याद कर लो यहां पर देखिए विभाषा जमा एकवद क्या कार्य हुआ सर्वोद्वंदो विभाषा एकवद सभी द्वंद विकल्प से एकवध हो जाता है तो इस परिभाषा के कारण वो एकवध हो गया और में एक सूत्र है मैं एक बात पूछता हूं आप लोगों से हा धर्मेंद्र ये दो सूत्र मैंने लिखे हैं इनमें से ये वाला सही है या ये वाला सही है स तव ता तम ता तान तेन ताभ्य हम तो का रूप होता है ना ये वाला सही है ये वाला सही है सूत्र हाँ। में जो अष्टाद में लिखा है ना उसके हिसाब से यूँ बताओ कि उसमें तो यही लिखा है संधि कार्य हो रहा है यहाँ पर हैं। और यदि अलग से कहीं लिखना है केवल ये वाला लिख करके बताना है तो फिर ऐसा लिखेंगे केवल सह ऐसा लिख करके बताना है कोई भी अक्षर स के बाद आ जाएगा ना अकार को छोड़ के कोई भी आ जाएगा समझ गए स के बाद ए को छोड़कर कोई भी आ जाएगा तो लोप हो जाता है कोई भी अक्षर आ गया हैं? हाँ जैसे सो अस्थि आकार आएगा तो फिर सो इस तरह से रूप बनेगा यह आकार आया तो सो ऐसा बनेगा सोपी वह भी स आगछती मान लीजिए मैंने बोला तो फिर स आगक्षति में यह बोला जाएगा ठीक है सूत्रों है? में तो नित्य है ना अच्छा एक बात है संधि तो नित्य होती है संगीता नित्य नहीं कही जा सकती संहिता होगी तो संधि तो होगी ही हो होगी पर संगीता वर्णों की अत्यंत जो निकटता है उसको संगीता कहते हैं पास पास जब वर्ण बोलते हैं ना उच्चारण में जब पास पास, पास बोलते हैं उसको संगीता कहते हैं संगीता एक संज्ञा है संगीता और विराम अवसान दो पास पास संज्ञाएं है पड़ी हैं पहले अध्याय के अंत में है ना दो सूत्र विराम और अवसान परासनिकर्ष संगीता। तो संगीता संज्ञा जो है संगीता संज्ञा वहाँ होती है जहाँ वर्णों का अत्यंत परासन्निकर्ष पर शब्द का अर्थ होता है अत्यंत परा परम दोनों पर्यायवाची होते हैं ना? परासन्निकर्ष परम सन्निकर्ष माने और ज्यादा उससे ज्यादा सन्निकर्ष वर्णों का ना दिखाया जा सके एक वर्ण के बाद दूसरा वर्ण बोलना उसके बाद तीसरा चौथा पाँचवा परासन सा संगीता और विराम और अवसान यदि हम विराम दे देते हैं तो उसको अवसान कहते हैं तो इसके लिए एक वाक्य बोलते हैं एक श्लोक लिखा भी होगा आप लोगों ने बताया भी होगा संगीत एक पदे नित्या ठीक है एक बात संगीता जमा एक पद संगीता एक पदे नित्या एक पद में संगीता नित्य होती है नित्या धातु उपसर्गो धातु और उपसर्ग के बीच में संगीता नित्य होती है जैसे आगछती है तो आ और गच्छति के बीच में नित्य संगीता आपको ऐसे बोलना पड़ेगा आ आगच्छती आप ऐसे नहीं बोल सकते विराम नहीं कर सकते संगीता का जो अपोजिट शब्द है वो विराम है तो आप ऐसे नहीं बोल सकते आ गती आ गती ऐसे नहीं बोलेंगे आपको आ आगछती ही बोलना पड़ेगा हैं नित्या धातु सर गये नित्या, समासे, नित्या समासे, समास नित्या समास सम में भी नित्य होती है जैसे राजपुरुषा है तो आपको विराम करके नहीं बोल सकते राज यहां पुरुषा राजपुरशा बोलते हैं ना तो आप ऐसा नहीं बोल सकते राज पुरुष आपको राजपुरुषा ही बोलना पड़ेगा वाक्य दुषा विवक्षाम विवक्षापेक्ष वाक्ये तो सीत्यासम सेक्ये तो स विवक्षापेक्षापेक्ष ये सा को इधर लिख सकते हैं आठ आठ अक्षर एक चरण में होते हैं संगीत एक पदे नित्या नित्या धातु सर गयो नित्या समा से वाक्य तो स अपेक्षते तो यहां पर जो है आपका प्रश्न का उत्तर बना नहीं बना आपने पूछा था कि क्या संधि नित्य है तो मैंने कहा संधि तो नित्य है संगीता की बात है कि संगीता कभी कभी वाक्य में विवक्षाधीन हो जाती है वाक्य में विवक्षाधीन हो जाती है संगीता, संगीता हो गई तो संधि तो होगी होगी यदि आपने संगीता कर दी तो फिर तो संधि होगी होगी संगीता नहीं की तो हो सकता है कि जो है संगिता नहीं की तो उसका परिणाम जो है कार्य तो संधि है और संगीता कारण, ऐसे कारण है ऐसे समझो कारण कार्य भाव संबंध है संधि और संगीता नहीं हुई ना सूत्र तो ऐसे बोल रहा है परासन्निकर्ष संगीता वर्णों का जो परासन्निकर्ष अत्यंत सन्निकर्ष है नहीं नहीं संगीता के अधिकार में फिर परिणाम होते हैं वो इको एणची आदि जैसे दधि अत्र दधि के बाद तुरंत आपने अत्र बोलना चाहा ये संगीता है हाँ संगीता के अधिकार में संहितायाम विषय वहाँ पर विषय सप्तमी है ना संगीता के विषय में इक्के स्थान में यण हो जाता है तुरंत ही परिणाम हो जाता है संगीता होने पर तो तो इसलिए विषय सप्तमी रखिए विषय सप्तमी का मतलब है जहाँ संहिता विषय उपस्थित हो वहाँ पर इक्के स्थान में यण हो जाए ये परिणाम परिणाम हो तो संगीता इसीलिए तो, इसी तो है लगा रहे हैं हैं संगीत और में थोड़े ऐसे मान लो मतलब ये है कि संगीता वा, वाक्य दूसरा में अपेक्षित है जो बोले ना संता वाक्य में विवक्षा के अधीन है वाक्य में हम संगीता ना भी करें करें करें या ना, करें। करें या ना, करें। करें या ना करें। ये हमारी इच्छा है। लेकिन हो गया तो परिणाम तो तो है तो उस उस समय जो है ऐसा बोलना पड़ेगा जैसे कि कोई भी वाक्य रामा ग्रामम ग ये जो मैंने वाक्य बोला इसको पता है कैसे बोलना पड़ेगा जब विवक्षा अधीन करोगे और संधि संगीता नहीं करोगे कोई बोलकर बताओ बोल ग्रामम गच्छति ऐसे बोलना पड़ेगा इसको रामा ग्रामम गच्छति नहीं बोल सकते आपको ऐसा बोलना पड़ेगा राम ग्रामम गच्छति ऐसे बोलना पड़ेगा तो वो गलत है ना ऐसे बोलना चाहिए रामो ग्रामम रामो, रामो बोलना चाहिए ये तो ग्रामम और ग्रामम ऐसे दोनों हो जाते हैं ठीक है एक क्या, एक पद पद क्या में कैसे दिखाएंगे? जैसे राम है, तो आप इसको र आप ऐसे नहीं, बोल नहीं बोलते इसको राम ऐसा ही बोलना पड़ेगा कांतार अच्छा। कांतार लग लगने बोल सकते जब एक पद वो तो समास पदों तो का एक पद बन गया अब उनको अलग-अलग नहीं बोल सकते ना कं कं कांतार अतीता, कांतारा ही बोलना पड़ेगा। हाँ ऐसा नहीं कि समास का उदाहरण अलग दो और एक पद का अलग श्लोक में समासे पदे नित्या नित्या धातु सरगयो नित्या, नित्या समास समास में संगीता नित्य वो उदाहरण आपका अच्छा है कांतारा तीत्या कांतार अतीत आप ऐसा नहीं बोल सकते कांतार अतीत आपको यहाँ संधि करके ही बोलना पड़ेगा कांतारा तीत है ए और ऐ को आ करके ही बोलना पड़ेगा एक पद का उदाहरण तो यही है कोई भी एक पद बोले ना जैसे गच्छती एक पद है तो आप इसको वर्णों क्या सन्निकर्ष करके ही बोलना पड़ेगा गच्छति ऐसा नहीं बोल सकते ग ई ऐसा नहीं बोल सकते यही है एक पद में संगीता नित्य है। एक पद में संगीता नित्य अर्थात अलग अलग करके नहीं बोल सकते संगीता एक पद नित्य नित्य धातु धातुप सर्गयो जैसे अधि एति आपको अधि नहीं बोल सकते आपको अधेति बोलना पड़ेगा अधि उपसर्ग है एति क्रिया है इको करके अधेति बोलना पड़ेगा अधेति अधित अधि जमा है ऐसा नहीं बोल सकते अधि इत ही बोलना पड़ेगा धातु उपसर्ग का कार्य नित्य हो गया नित्या समा से कांताराती मैंने उदाहरण दिया था राजपुरुष जैसे राजपुरुष ही बोलना पड़ेगा राजपुरुष ऐसे नहीं बोल सकते इसलिए समस्त पदों को आप अष्ट लिखते समय गड़बड़ करते हो ना जैसे कोई समस्त पद है ना धातुलो पार धातु के तो पता है कितने सारे ऐसे लिखते हैं इस सूत्र को आपको संगीता एक पद है ना ये समास पद है एक पद मानो या समास पद मानो तो ऐसे ही ऐसे ही लिखना पड़ेगा ये ऐसे आप अलग अलग लिख रहे हो तो गलत कर रहे हो सूत्र का सूत्र का एक सूत्र का दूसरे सूत्र के साथ जो संबंध है ना वहाँ तो विवक्ष है पर एक सूत्र के अंदर तो संधि नित्य है जैसे आप वृद्धिरादेश के बाद अदेंगुणा बोलेंगे ना तो यहाँ तो वैकल्पिक है वृद्धिरादेश जदेंग गुणा ऐसा भी बोला जाता है वृद्धिरादय अदेंगुणा अलग अलग भी एक सूत्र को दूसरे सूत्र के साथ मिला करके भी बोला जाता है अलग अलग भी वो तो बोले हाँ रामो रामो हो। ये बताएगा देखो आदित्य बताएगा रामो कैसे हुआ आप बताओ हसी सूत्र लग गए हर्ष अक्सर परे हो ना तो राम के ये जो र होता है इसको ऊ हो जाता है और इन दोनों को गुना राम के बाद सु आता है ना और सु को सज सो रू का रह अब राम आगे गच्छति तो एक सूत्र हसी चय वो कहता है अवर्ण से उत्तर रू के रह को ऊ होता है हर्ष परे रहते हर्ष अक्षर परे हो तो ऐसे उत्तर रह को ऊ होता है फिर गुना से गुण हो गए रामो ठीक है संगीता में बोलोगे तो रामो ग्रामम गच्छति रामो ग्रामम गच्छति और यदि असंगीता में बोल रहे हो तो राम ग्रामम आपको रुक रुक करके बोलना पड़ेगा राम विराम देना पड़ेगा संगीता का अपोजिट विराम है ठीक है ना संगीता को मानसिक और संधि को कार्य रूप ऐसा भी कह सकते हैं संगिता एक बौद्धिक चीज़ है और उसका जो प्रकट रूप है जैसे एक अंग्रेजी में एक बिंदु होता है ये जो बिंदु है ना पता है बिंदु एक बिंदु जैसे हम ऐसे लगाते हैं गणित की भाषा में यदि कहें गणित की भाषा में जो बिंदु होता है ना बिंदु जो हम वो होता है वो छोटे से छोटा जिसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई न हो उसको बिंदु कहते हैं उसको शून्य कहते हैं तो इसकी तो लंबाई चौड़ाई मोटाई बिंद है और इसको काटते जाओ काटते जाओ छेद करते जाओ इसके टुकड़े करते जाओ करते जाओ जहाँ जा कर और मतलब वो समाप्त हो जाए दिखना तो कहोगे कि और छोटा छोटा भी हो सकता है यंत्रों से देखा जा सकता है और करो और करो फिर वो एक बुद्धि बौद्धि का उदाहरण मात्र रह जाएगी है ना तो वो बिंदु से फिर ये बिंदु उद्भूत होता है प्रादुर्भूत होता है उस बिंदु से ये तो उसका केवल दिखा देते हैं वैसे एक्चुअल में तो बिंदु वही है, है? भौतिक स्तर पर है वो अभौतिक है बिंदु तो अभौतिक है ये भौतिक है बौद्धिक मानसिक स्तर पर तो संहिता एक प्रकार की मतलब हमारे को वक्ता जो बोलना चाहता है वो दो वर्णों को जैसे ही बुद्धि में समीप लाएगा ऐसी स्थिति बनाएगा तो वहाँ संधि हो ही जाएगी यही आप कहना चाह रहे हो ना हाँ। तो मुझे तो तो तो वो मुझे अंतर जो मैंने बताया तो आपकी बात का समर्थन किया मैंने नहीं। अंतर, किया। अंतर बताया? मैंने ये कहा निकट निकट बोलना चाहता है तब संधि कार्य हो जाता है एक वर्ण जी होती है। आप यही बोल रहे हो तो हैं है। हाँ तो, है? यही तो, है। तो मैं क्या संधि सन्धि